उनके शरीर में जो प्रतक अंश था उसका प्रत्याव करके अपने भाग के साथ सती देवी ने मन ही मन शीतल हिमालने का चिंतन किया मृत्युकाल में अपने कर्म के अधीन हुआ मन जहाज़ हाज़ जाता है वहीं उसका अवतार होता है पता है Panie में Panie Komisarzu, Panie देवी शीत Komisarzu, का चिंतन करने के कारण Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie वहां पर्वत Komisarzu, होकर उन्होंने Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie तदनंतर सहस्त्र वर्षों के पश्चात भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण का वेश धारण कर उस स्थान पर आए और पार्वती के कर्म एवं स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्हें तपस्या से विशुद्ध जाना तत्पश्चात दिव्य शरीर धारण करके भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा देवी तुमने तपस्या से मुझे जीत लिया तब पार्वती जी ने मैहेश्वर से कहा आप मुझे अंगीकार करने में मेरे पिता को निमित्त बनाइए इनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने सब त्रिशु को हिमालय के पास भेजा सब त्रिशु ने हिमालय के पास जाकर लग्न का समय बतलाया और महादेवजी से सब समाचार कहकर वे अपने स्थान को चले गए तदंतर लग्न के दिन इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा विष्णु और अग्नि को आगे करके आगे और वर्वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके बड़े i muwane dulha wreszcie bhagwary shankarka dashankarki apliku katarth mana और प्रसन्नता पूर्वक मधु पर्वत आदि शुभ उपचारों से उनका पूजन किया तत्पश्चात वेदुक्त विधि से उस गुणवती कन्या को भगवान ने भगवान शिव को सौंप दिया उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि की परीक्षा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया तब वे लज्जित से हो गए तत्पश्चात के कथा विवाह की शेष जो यज्ञ में चरू ग्रहण करते समय अपने पांच मुख प्रकाशित करने वाले हैं वे ही भगवान महेश्वर गिरिजा नंदनी के लिए सुंदर रूप और वेशभूषा से संपन्नवर बने हुए विराजमान थे पार्वती ने भगवान शंकर को ही अपना प्राणवल्लभ स्वीकार किया विवाह के पश्चात दहेज देकर हिमालय ने शिवजी को विदा किया विवाह भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर आए तो हाँ विश्वकर्मा ने उनके लिए शरद भर में मणि मय भवन का निर्माण किया वह मंदिर देवाधिरे भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था उस सुंदर भवन में पारुति के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की श्रृंखली में वायुरुपधारी कामदेव आया कामदेव ने शि� Wreszcie, आपको नमस्कार है आप wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, आपके इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो आपसे रहित हो आप ही रक्षक आप ही सुशील करने वाले तथा आप ही समस्त संसार का संधार करने वाले हैं महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे दहेदान दीजिए भगवान शिव बोले काम मैंने पूर्व काल में पार्वती के आगे भस्म क्या है अब पुनः उन्हीं के समीप शरीरधारी हो जाओ भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नर्म हो उसने पार्वती के दोनों चरणों में प्रणाम किया उस समय मन में बड़ी प्रसन्नता थी पार्वती और पर्वेश्वर का प्रसाद पाकर महामु हो से संपन्न महातेजस्व प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर भैम का रूप धारण करने वाले बलमूल तक दानवों ने देवताओं को मारा देवता भयभीत होकर ब्रह्म जी की शरण में गए बृहस्पति आदि सभी देवताओं ने जलत पिता ब्रह्म को नमस्कार करके उनका इष्टवन किया फिर सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए तब ब्रह्म जी ने उनसे पूछा देवताओं किस मेरे पास आए हो देवता बोले तात अद्भुत प्राक्रम करने वाले उस देवते ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया अतः हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं देवेश्वर अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की आप रक्षा कीजिए देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा एक समय शिव भक्तों ने भगवान विष्णु के भक्तों के साथ एक दूसरे क पीपी एक परम अद्भुत रूप धारण किया वह उनका हरि सरूप था वे आधे शरीर से शिव और आधे शरीर से विष्णु हो गए एक ओर भगवान विष्णु जिनमें और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट हुए एक ओर गरुड़ और दूसरी ओर नंदी वश उपस्थित थे एक ओर मेघ के समान शावल था तो दूसरी ओर कपूर के समान गूर वर्ण दोनों में एकता स्पष्टीकरण हुआ इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान व्याप्त है अतः विश्व भगवान से भिन्न-भिन्न नहीं है इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ छुट्टियों और इस मृत्यु के आर्थक को बाधित करने वाले भेदभावी नष्ट हो गई पाखंडी और युक्तिवादी सब आचरणशक्त हो गए सबने अपने अपने मत का आग्रह छोड़कर मोक्षमार्ग की शरण ली मंदराचल पर्वत पर वह हरि मूर्ति आज भी भगवान है Jiski kipartam adi gana sada istutikarty hetehe sishti palan or sanghar karnewali where murti sampur vishnuka bije avam anantahe shiu or vishnuki is saint murtika isma kandyparwe sampur bapuka nas karnewali he where perm saty avam yogi pursuke dwara chintad karne yoghe muktiki chakarnewali manushe is murtika dhan karki permpad koprap hotehe chatu yama में विशेष रूप से उसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका भी भगवान कल्याण करते हैं ऐसा कहकर ब्रह्म जी वहीं अंतर ध्यान हो गए तत्पश्चात वे अग्नि आदि देवता मणराचल पर उत्त गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वही भ्रमण करने लगे तदंतर चातुर्य मास पूर्ण होने पर हरि स्वरूपधारी भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रतक्ष दर्शन देकर बोले देवेश्वरो अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करो मैंने उन दानों को जिनसे तुम्हें भय था मार डाला है तब प्रसन्नचित एवं बाधारहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अपने अधिकारों को प्राप्त हुए एक समय सब देवताओं तथा भलवानुषु और शिव के द्वारा भी पालवतीजी की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हो गय इससे उन्होंने देवताओं को मृतक लोक में प्रस्त प्रतिमा होने का शाप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी, आप भी मृतक लोक में शीला रूप होंगे और शिवजी को भी धर्म के शाप से लिंगाकार प्रस्त रूप प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वतीजी को प्रणाम करके कहा, महाव्रते, म महादेवजी की Panie है, Panie भूतों की Komisarzu, आपको नमस्कार है, Komisarzu, Panie Komisarzu, है आपको नमस्कार है तब पार्वती Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, योगी स्वरूप को मोक्ष देने वाले होंगे विशेषता चातुर्मास में सब भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री जो गड़ के नाम वाली नदी है वह महान Puranu से भरी हुई है और परम पुण्यदायिनी है उसी के Shalgram, निर्मल नीर में आप निवास होगा पुराणों के ज्ञाता आपको 24 शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा उस शालग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर युगनियों को भी मोक्ष प्रदान देने वाले होंगे शालग्राम शीला में व्यक्त हुए आपको जो मनुष्य पूजन करेंगे उन भक्तों को आप मनवांछित सिद्धि प्रदान करेंगे गाल्लु कहते हैं महाशुद्ध भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला में स्वरूप को प्राप्त हुए हैं वैसे उस मैंने तुम्हें बता दिया है